आध्यात्मरामण अयोध्या कांड सर्ग दो। नर्तक्यो वार मुख्या वेणुकास्तथा नानावादिरा कुशलायपांगणे अनेको नर्तकियां मुख्य मुख्य वारांगणाएँ गायक वेणुवादक तथा कुशल बाजे बजाने वाले महाराज दशरथ के आंगन में गाना बजाना करें हस्तस्वरथ पादाता बहितिषंत सायुधा नगरे यानी तिषतायतना चेसु प्रवर्तता पूजा ना बलिरादिता राजीघ्र यान तो नानोपाएन पाणय अभिषेक स्थान के बाहर हाथी घोड़े रथ और पदाथी यह चतुरंगनी सेना अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर खड़ी रहे नगर में जितने देवालय हैं उन सब में नाना प्रकार की बड़ी सामग्री से देवों की पूजा की जाए तथा राजा लोग शीघ्र ही नाना प्रकार की भेंटें लेकर आवें इत्यादि मुनि श्रीमान सुमंत्रृपमंत्रिण स्वयं जगाम भवन राघवश्यातिशोभनमंत्री सुमंत्र को इस प्रकार आज्ञा दे श्रीमा वशिष्ठ जी स्वयं श्री रघुनाथ जी के परम सुंदर महल में गए रथमाच्य भगवान्सिष्ठो मुनिष्त तम तीन कक्षण्यतिम्य रक्षा मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने रथ पर चढ़कर कर रघुनाथ जी के महल की तीन पौरियां पार की और फिर पृथ्वी पर उतर पड़े अंत्य अंत प्रवेश भवनम स्वाचार्यवाद वित रामस्तूम कृतांजलि प्रत्युदगम्य नमस्कृत्य दंडवद भक्ति संयुत स्वर्ण पात्रेण पानीयाम सुजानकी तदनंतर आचार्य होने के कारण बिना रोक टोक के वे भीतर चले गए उस समय गुरुजी को आए देख रामचंद्र जी ने तुरंत हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और भक्तिपूर्वक धन्यवत प्रणाम किया उसी समय सीता जी स्वर्ण के पात्र में जल ले आई रत्नासने सवेश पाद प्रक्षाल्य भक्तितः तदपह शिसा धृत्या सीतया सह राघव धन्योस्मृत्यब्र विद्राम तव पादाबुधारणा श्रीरा मुक्तस्तु प्रहसन्निरब्रवीत तब रघुनाथ प्रहसन जी ने गुरुजी को रत्न सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण धोए और सीता जी के सहित उस चरणोदक को भक्तिपूर्वक अपने सिर पर रखकर कहा हे मुने आपके चरणोदक को धारण कर आज मैं कृतकृत्य हो गया भगवान राम के इस प्रकार कहने पर मुनिवर वशिष्ठ ने हंसकर कहा तत्द सलिलोभ गिरी पति ब्रह्मा पी मत पिता तेहिदीर्थहताशुभ हे राम आपके पादोदक को मस्तक पर धारण कर पार्वती वल्लभ भगवान शंकर धन्य धन्य हो गए तथा मेरे पिता ब्रह्मा जी भी आपके पाद तीर्थ का सेवन करने से ही निष्पाप हो गए हैं इदानी भाषसे यम लोकाना उपदेश कृ जाना तां परात्म लक्ष्मातमीश्वरम इस समय केवल संसार को यह उपदेश करने के लिए ही कि गुरु के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए आप इस प्रकार संभाषण कर रहे हैं मैं भली प्रकार जानता हूं आप लक्ष्मी के सहित प्रकट हुए साक्षात परमात्मा विष्णु हैं देव कार्यासिद्यथम भक्ता भक्ति सिद्ध ये रावणस्वधाथा जामी राघव हे राघव मैं जानता हूं आपने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भक्तों की भक्ति सफल करने के लिए और रावण का वध करने के लिए ही अवतार लिया है